ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के जमाने से ज्यादा अंग्रेजियत अभी अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में हो गई महात्मा गांधी का सपना अधूरा है शहीद आजम भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर का सपना अधूरा है जो वो कहा करते थे कि भारत में स्वतंत्रता लानी है अपना तंत्र बनाना है वो अभी तक नहीं बन पाए मैं कुछ उदाहरण से कहता हूँ अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाकर रखने के लिए एक कानून की व्यवस्था बनाई थी अंग्रेजों का एक बड़ा चालाकी भरा कदम था वो ये कि भारत में कुछ भी करो कानून के नाम पर करो अगर भारत को लूटना है तो कानून बनाकर लूटो भारत की बर्बादी करनी है कानून बनाकर करो भारत के लोगों की लूट करनी है कानून बनाकर करो कुछ भी करो कानून से करो क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ वाले लोग हैं तो रूल ऑफ द लॉ सारी दुनिया को सिखाया करते थे कई बार अंग्रेजों की दुनिया भर के देशों में आलोचना होती थी कि आपने भारत देश को गुलाम बना के रखा हुआ है तो अंग्रेज बड़ा सुंदर उत्तर देते थे कि हमने भारत को गुलाम नहीं बनाया हमने भारत में कानून का राज्य स्थापित कराया है और उसको चलाने के लिए हम भारत में हैं ये वो कहा करते थे भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है तो उन्होंने कुछ कानून बनाए हुए थे और उन कानूनों की संख्या चौंतीस जो कानून अंग्रेजों ने बनाए इस देश में एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट एक कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट एक कानून बनाया लैंड एक्जिशन एक्ट एक कानून बनाया उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट एक कानून बनाया इंडियन पीनल कोड एक कानून बना दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक कानून बना दिया सिविल प्रोसीजर कोड ऐसे कुल मिलाकर 34,735 कानून बनाए और वो भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित करने के लिए थे और 1000 साल भारत में अंग्रेजों का राज्य चलता रहे उसके लिए उन्होंने कानून बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो ऐसे कुछ 34,735 कानून बनाकर राज किया इस देश पर अब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज चले गए तो महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुषों का यह कहना था कि जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं ये सारे कानून जला देने चाहिए इन सब कानूनों को खत्म कर देना चाहिए समाप्त कर देना चाहिए गांधी जी के मन में इतनी तीव्रता थी वो कहा करते थे कि कलम की एक नोक से ये सब कानून खत्म होने चाहिए लेकिन मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि आजादी के बासठ साल बीतने के बाद भी एक भी कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ खत्म नहीं हुआ समाप्त नहीं हुआ उसको जलाया नहीं गया उसको खत्म नहीं किया गया सारे के सारे कानून अभी भी इस देश में चल रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला सकते तब मन में यह आता है कि अगर अंग्रेजों के समय के कानून बासठ साल आजादी के बाद भी चल रहे हैं तो कौन सी आजादी इस देश को आई मैं कुछ उदाहरण से कहता हूं अंग्रेजों ने सन 1860 में एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट इस कानून के बारे में एक विशेष बात अंग्रेजों ने की वो ये कि भारत के क्रांतिकारियों को शहीदों को आजादी की बात करने वाले लोगों को पुलिस के अत्याचार से परेशान करना इस कानून का एक ही मकसद था और इसके लिए पुलिस बनाई होना हिंदुस्तान में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के पहले किसी भी राजा ने पुलिस नहीं बनाई थी इस देश सेना हुआ करती थी पुलिस कभी नहीं बनी इस देश इस देश में महान महान सम्राट हुए चक्रवर्ती सम्राट हुए जैसे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस देश में ऐसे बीसियों चक्रवर्ती सम्राट हुए किसी भी राजा ने किसी भी सम्राट ने कभी भी पुलिस नहीं बनाई आर्मी बनाई फौज बनाई जो विदेशी हमले से देश की रक्षा करने के लिए है लेकिन देश के लोगों पर अत्याचार करने के लिए पुलिस किसी ने नहीं बनाई अंग्रेजों ने पहली बार 1860 में इस देश में पुलिस बनाई और उसका उद्देश्य यह था कि पुलिस की मदद से भारत के क्रांतिकारी भारत के जो शहीदी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं इनको दबा के रखना अत्याचार करवाते रहना कंट्रोल में रखना और उस पुलिस ने अत्याचार किए इस देश पर महान पुरुष आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने सन उन्नीस सौ सत्ताईस में एक कानून लाया था रॉलेट एक्ट पहले इसको लाया था 1919 में फिर जलियां वाला बाघ हत्याकांड हो गया तो थोड़े दिन के लिए उसको पेंडिंग कर दिया छोड़ दिया फिर दोबारा से 1926 सौ में उसको लाने की कोशिश थी उसके खिलाफ लाला लाजपत राय ने एक जुलूस निकाला था जैसे हम अभी आजकल अपने देश में कोई सरकार की नीति के खिलाफ जुलूस निकालते हैं वैसे ही लाला लाजपत राय ने एक शांति तरीके से जुलूस निकाला था उस जुलूस के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और लाला जी को इतनी लाठियां मारी गई थी सिर में कि उनका सिर फट गया था ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हुई थी लाला जी की मृत्यु जिस अंग्रेज अधिकारी की लाठियों के मारने से हुई उसका नाम था सैंडर्स। इस सैंडर्स नाम के अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह ने एक एफ किया था पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके ऊपर मुकदमा चले सैंडर्स के ऊपर कि उसने बेकसूर लाला लाजपत राय को मार डाला और उसकी सजा उसे मिले इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी अदालत से न्याय की गुहार की थी जब अंग्रेजी अदालत में ये मामला गया तो सैंडर्स बाइजत बरी हो गया छूट गए उसको कोई सजा नहीं हुई कारण क्या था अदालत में जब बहस हुई कानून के पक्ष पर तो पता चला सैंडर्स ने अपना पक्ष रखा कि मैंने लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा क्योंकि मेरी ड्यूटी थी मेरा कर्तव्य था और यह कर्तव्य करने के लिए मुझे अधिकार मिला है और वो अधिकार मुझे एक कानून ने दिया है और उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट तो इंडियन पुलिस एक्ट कानून के अधिकार से मुझे ये मिला मैंने लाला जी को लाठियों से मारा अब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई कानून ये कहता है तो अंग्रेज जज ने उस कानून का पक्ष लेते हुए कहा उसने टिप्पणी भी की थी कि हम इस अदालत में न्याय कर पाएं न कर पाए लेकिन कानून के आधार पर फैसला जरूर दे सकते हैं और फैसला यह है कि सैंडर्स को बाइजत बरी किया जाता है क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है पीटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है इसका मतलब है कि कोई पुलिस अधिकारी आपको डंडे से पीटे तो यह अधिकार है उसका आप उसके डंडे को रोक नहीं सकते क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं है अगर पुलिस वाला डंडे मार रहा है और आपने डंडा पकड़ा तो कानून आपके खिलाफ है पुलिस वाले के समर्थन में है यह व्यवस्था है तो सैंडर्स ने दलील दी छूट गया वो मुकदमा नहीं चला उसको सजा नहीं हुई तो भगत सिंह को क्रोध आया और भगत सिंह अकेले नहीं थे जिनको क्रोध आया चंद्रशेखर आजाद को क्रोध आया उनके सब साथियों को क्रोध आया और इन लोगों ने एक फैसला लिया कि अंग्रेजी अदालत और कानून ने तो न्याय नहीं दिया अब हम अपने हाथों से न्याय करेंगे और अपने हाथों से न्याय करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प की पूर्ति के लिए सांडर्स की हत्या कर दी शहीद आजम भगत सिंह ने सांडर्स को गोली मारी थी वो कहानी आप सब जानते हैं। और एक नहीं तीन गोलियां मारी थी भगत सिंह जी को किसी ने कहा था कि आपने एक गोली मारी इसी में मर गया था वो तो दो और क्यों मारिया आपने तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे गुस्सा इतना था उसके खिलाफ कि और रिवाल्वर में गोली होती तो वो भी उतार देता उसकी छाती भले वो एक ही गोली में मर गया था और आप जानते हैं कि इसी सांडर्स में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी और उस फांसी की सजा के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जो न्याय अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था ने मुझे नहीं दिया वो न्याय मैंने मेरे हाथों से ले लिया सैंडर्स का मरना जरूरी था अगर वो जिंदा रहता तो किसी दूसरे लाला लाजपत राय को लाठियों से मारता किसी तीसरे लाला लाजपत राय को मारता और हमारे क्रांतिवीरों पर अंग्रेजों की लाठियां पड़ती रहें, और वो शहीद होते रहें, ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है एक बार लाहौर की जेल में जब शहीद आजम गिरफ्तार थे भगत सिंह को रखा गया था लाहौर की जेल में तो कई बार अखबार वाले उनको मिलने आते थे और वो अखबार वाले अक्सर उनसे पूछा करते थे कि अब आपकी इच्छा बताओ वो क्या है अब फांसी तो हो जाएगी वो तो तय हो गया अब आपकी कोई इच्छा है आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो भगत सिंह ने कहा कि आप लिख सको तो अखबार में मेरी तरफ से यही लिखो कि मेरे जाने के बाद भी भारतवासी सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की करें कि अंग्रेजों का बनाया गया ये कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट ये हमेशा के लिए खत्म किया जाए और दोबारा किसी अंग्रेज अधिकारी को यह अधिकार ना मिले कि भारतवासियों के ऊपर वो लाठी चार्ज करे और उनको मृत्यु दंड मिले ये भगत सिंह जी का सपना था अब मैं आता हूं सन दो पर शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया जिस कानून के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान किया वो कानून इस देश की आजादी के बासठ साल के बाद भी चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट 2009 में भी वैसे का वैसा ही चल रहा है और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है 1860 में अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया था 2009 में वो राइट टू ऑफेंस सभी अधिकारियों को आज भी है वो चाहें तो आपके ऊपर लाठियां मार के आपका सिर फोड़ सकते हैं टांगे तोड़ सकते हैं आपको लहूलुहान कर सकते हैं आपको घायल कर सकते हैं आपकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं और ये रोज इस देश में होता है हम अपनी आंखों से देखते हैं आजादी के बाद इस देश के बोनाफाइड सिटीजन जो इस देश के मालिक हैं जिनके वोट से इस देश की सरकारें चुनी जाती हैं जिनके नोट से इस देश के पुलिस अधिकारियों का वेतन तय होता है उन लोगों के ऊपर पुलिस का बर्बरता से लाठी चार्ज होता है और अभी भी लोग वैसे ही मरते हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में मरा करते हैं मुझे तो कभी बहुत दुख होता है ये कहते हुए एक घटना अभी सुनाता हूँ सच्ची घटना शायद आपको याद आ जाए कभी कभी टेलीविजन पे समाचार देखने का वक्त मिल जाता है तो मैं देख लेता हूँ अभी थोड़े दिन पहले मैं एक समाचार देख रहा था दिल्ली में भारत देश के अंध लोगों का एक संगठन है जिसके कुछ कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया अंधे लोगों का संगठन उसका कुछ नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन ऐसा करके तो संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए अब वो अंधे थे देख नहीं सकते तो हरेक अंधे व्यक्ति के साथ कोई एक आंख वाला व्यक्ति था वो सब लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर जंतर मंतर दिल्ली में अब एक ही स्थान रह गया है जहां सरकार के खिलाफ आप कोई प्रदर्शन कर सकते हैं या ज्ञापन दे सकते हैं तो ये अंध लोगों के संगठन ने ज्ञापन देने के लिए तय किया जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए पुलिस वालों ने उन सबको लाठियों से पीटा सबको पीटा और वो देखा हमने टीवी पर पुलिस वालों की लाठियां चलते हुए देखा हमने टीवी पर अब जिनकी आंखें थी वो तो भाग लिए इधर उधर जो अंधे थे वो भागे किधर इतना खतरनाक दृश्य था कि वो बेचारे हाथों से एक दूसरे को टटोलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस की लाठियां उनके ऊपर बरस रही हैं किसी के सिर से खून निकल रहा है किसी के कान से किसी के पैरों से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की उस दिन मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा क्या भारत आजाद हो गया है क्या ये देश स्वतंत्र हो गया है क्या इस देश में कोई स्वराज्य आ गया है इस देश का आम नागरिक अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से पिटा करता था आज भी पैसे ही पिट रहा है कहां अंतर है इस देश की अंग्रेजी व्यवस्था में और आज की व्यवस्था एक और उदाहरण देता हूं हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पोलियो के शिकार हैं जिनके पांव काम नहीं करते उनका एक संगठन है अखिल भारतीय विकलांग परिषद करके उनका एक सम्मेलन हुआ इसी तरह से और उनकी तरफ से कोई ज्ञापन सरकार को देने की बात थी तो वो अपनी जो ट्राई साइकिल है उसको चला के जाते हैं क्योंकि उनके तो पांव काम नहीं करते उनका एक ऐसा ही कार्यक्रम था पुलिस ने उस पर भी लाठीचार्ज किया साइकिलें तोड़ दी उनकी सिर फोड़ दिए उनकी और फिर उस दिन मन को यही प्रश्न आया कि भारत स्वतंत्र हुआ है क्या भारत आजाद हुआ है क्या और एक उदाहरण देता हूं हमारे देश में राजस्थान नाम का एक राज्य है वहां अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई राजस्थान की एक तत्कालीन सरकार ने एक फैसला किया कि गांव गांव शराब की दुकानें खोली जाए गांव गांव तो जिन गांवों में पहले से शराब की दुकानें हैं उनके अलावा जहां नहीं है वहां शराब की नई दुकानें खोली जाए तो गांव के किसानों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया और किसानों का यह कहना था कि हमको शराब नहीं चाहिए हमको पीने का पानी चाहिए हमको शराब नहीं चाहिए हमारे खेतों को पानी चाहिए आप जानते हैं राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पानी सबसे कम है तो खेतों को पानी मिले पीने का पानी मिले वो हमें चाहिए हमें शराब नहीं चाहिए इसके लिए किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां चलाई और सत्रह किसान उसी क्षण मार दिए उन्होंने उस दिन मैंने अपने आप से पूछा क्या देश आजाद हो गया है किसानों को इतना भी हक नहीं है इस देश में कि वो अपने खेत के लिए पानी की मांग करें किसानों को इतना भी अधिकार नहीं है इस देश में कि वो अपने पीने के पानी की मांग करें क्या किसानों को इतना भी हक नहीं है कि वो सरकार को कहें कि हमें शराब नहीं चाहिए हमें पीने का पानी चाहिए और पुलिस हमारी इतनी अत्याचारी कि उनके ऊपर गोलियां चलाए और सत्रह लोगों को मर जाना पड़े उसमें और एक उदाहरण देता हूं हमारे देश में बंगाल नाम का एक राज्य है वहां पर सिंगूर नाम का एक छोटा सा गांव है सिंगूर के किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीनी गई और उन जमीनों को बचाने के लिए किसानों ने एक संघर्ष समिति बनाई और उस संघर्ष समिति की तरफ से एक आंदोलन शुरू हुआ पुलिस ने उस आंदोलन को करने वालों के ऊपर बार बार गोलियां चलाई है और उनमें चौबीस लोग अभी तक मार डाले हैं उन्होंने और खाली गोलियां नहीं चलाई हैं पुलिस के जवानों का इतना ज्यादा बहसीपना हमने देखा क्योंकि मैं तो सिंगूर जाके आया कि उन्होंने आंदोलन करने वालों के परिवार की मां बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया उनके साथ बलात्कार किया उनका मनोबल तोड़ने के लिए और हम जब इस मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हैरान हो गए ये सुनकर कि भारत की पुलिस आजादी के बासठ साल के बाद भी वही करती है जो अंग्रेजों के जमाने में करती थी सिंगूर जैसा ही एक छोटा सा गांव है नंदीग्राम वो भी बंगाल में और वहां भी यही हुआ नंदीग्राम के किसानों की जमीनें छीनी गई जबरदस्ती वो बेचना नहीं चाहते फिर भी छीनी गई और उन सभी किसानों को लाठियों से मारकर गोलियों से घायल करके जबरदस्ती जमीनें लेने का काम सरकारें करती रही पुलिस उनमें उनका सहयोग करती रही और ये तो कुछ घटनाएं मैंने ऐसी बताई हैं जो आप सब लोग पहले से जानते हैं सुनी है पढ़ी है ऐसी घटनाएं इस देश में हर दिन घटित होती हैं जब पुलिस के अत्याचार की कहानी सुनकर पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस देश के लोगों के और फिर अपने आप से हम पूछते हैं कि क्या ये आजाद देश के नागरिक हैं जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है और क्या ये आजाद देश भारत की पुलिस है जो अंग्रेजों जैसा अत्याचार इस देश के लोगों पर कर रहे हैं दुनिया के किसी देश में पुलिस के अत्याचार के ऐसे उदाहरण आपको सुनने को नहीं मिलेंगे आप ब्रिटेन चले जाइए फ्रांस चले जाइए जर्मनी चले जाइए कनाडा चले जाइए अमेरिका चले जाइए किसी भी देश में पुलिस लोगों के साथ बर्बरता से पेश नहीं आ सकती क्योंकि उन्होंने पुलिस के कानून इस तरह के बनाए हुए हैं हमारे देश की पुलिस जितनी बर्बरता करती है जितनी बदतमीजी करती है आपके साथ जितनी बेजती करती है आपकी वो सब इसलिए कि एक कानून बना हुआ है इंडियन पुलिस एक्ट जिसमें पुलिस वालों को असीमित अधिकार हैं और उस कानून के चलते वो सुरक्षित हैं और इस देश में शासन व्यवस्था में अपने धाको जमा कर लोगों को डराते रहते हैं आतंकित करते रहते हैं पुलिस अधिकारियों से जब बात करता हूं तो वो कहते हैं काफी बातें आपकी सच हैं हम भी क्या करें हम कानून से बंधे हुए हैं तो मैं कहता हूं आप बगावत कर दो इस कानून के खिलाफ आप इंसान नहीं हो आपका हृदय नहीं है आपका दिल नहीं है आप क्यों नहीं बगावत कर देते आम आदमी की समझ में अगर ये बात नहीं आती तो आपकी समझ में तो आती है लेकिन वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम बगावत कर सकें इसके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है स्पेस नहीं है हमारी सीमाएं नहीं है हमारी क्षमता नहीं परिणाम क्या निकल रहा है कानून वही चल रहा है अत्याचार वैसे ही हो रहा है अनाचार दुराचार वैसे ही हो रहा है इसलिए हमको ये लगता है और कहना पड़ता है कि देश अभी आजाद हुआ नहीं है स्वतंत्रता भी आई नहीं है जब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ ये कानून खत्म नहीं होता तब तक शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा को कौन सी श्रद्धांजलि हम अर्पित करें जो हर साल हम 23 मार्च को करते जिस कानून के खिलाफ लड़ते उन्होंने जान दी है जिस कानून के खिलाफ लड़ते लाला लाजपत राय ने जान दी है अगर वही कानून इस देश में चल रहा हो तो लाला जी को कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित हम कर सकते हैं आजादी के बासठ साल ये गंभीर प्रश्न ऐसा ही एक और गंभीर प्रश्न है अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के नागरिकों को लूट करने के लिए सारे संसाधन अपने हाथ में लेने के लिए कई कानून बनाए उनमें से एक कानून है लैंड एक्यूजिशन एक्ट भूमि के अधिग्रहण का कानून इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जमीन के छीनने का कानून अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है अधिग्रहण में क्या होता है मेरी खुशी से मैं जमीन बेचता हूं और दूसरा अपनी खुशी से उसे खरीदता है वो अधिग्रहण होता है जिसमें मेरी इच्छा मेरी खुशी शाम शामिल जहा मेरी इच्छा और मेरी खुशी नहीं है और जबरदस्ती कोई मेरी जमीन को छीनता है वो छीनना है लूटना है वो अधिग्रहण नहीं लेकिन कानून में उसका भाषांतर ऐसे ही किया गया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम अब ये कानून कभी बनाया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था डलहौजी डलहौजी हौजी एक